वैसे उसे आज नहीं तो कल इस सच्चाई का सामना तो करना ही था विक्रांत ने कहा अच्छा छोड़ो ये सब पहले ये काम की बात करते हैं। ये बताओ तुमने वो काम खत्म किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था अरे सर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या हर ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने काम खत्म कर दिया है और किसी को इसकी खबर भी नहीं है मजे की बात तो ये है कि जिसे पता भी है वो इसे मात्र एक एक्सीडेंट ही समझ रहा है अच्छा ठीक है ठीक है विक्रांत ने एक सेकंड तक सोचने के बाद कहा अच्छा हाँ एक और चीज़ और मैंने सुना है कि पीके साहब ने मरीन पुलिस से कॉन्टेक्ट करके दयाकर की बॉडी को ढूंढने के लिए कहा है, सच है क्या ये? मुझे लगता नहीं कि ये लोग डेड बॉडी ढूंढ पाएंगे बट हाँ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन्हें ये करना तो पड़ेगा ही पी साहब ने तो कल रात को ही मरीन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था हर्षित ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा हो सकता है की आज या कल पुलिस वाले अशोकन को भी हेल्प के लिए ले जा सकते हैं वो बता देगा कि उसने दया कर की डेड बॉडी कहाँ फेंकी है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए अपना साया और फिर अफसोस के साथ बोल पड़ा सात लोगों की मौत हो गई है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस मर्डर केस के पीछे इतनी दुख भरी कहानी भी है विक्रांत के साथ अक्सर ऐसा होता है जब भी वो किसी केस को क्लोज करता है तो फिर उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है की असली गुनाहगार कौन है जुर्म करने वाला असली गुनागार है या फिर उसकी परिस्थितियां असल गुनागार हैं, जिसने उसे ऐसा जुर्म करने के लिए मजबूर कर दिया या फिर उस समाज को दोषी माना जाए जो अपने बीच में एक कातिल को या गुनागार को पैदा होने और उसे खड़ा होने का मौका देता है अगर कानून को नजरों से देखा जाए तो असली गुनाहगार वही मुजरम है जिसके हाथों से जुर्म हुआ है लेकिन अगर इंसानियत के तराजु पर तोल कर देखा जाए तो उसे मुजरम के साथ ही ये समाज ये दुनिया और उसके साथ हुआ अन्याय भी उतना ही गुनहगार है जितना कि जुर्म को अंजाम देने वाला मुजरिम अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज उठा विक्रांत ने फोन उठाकर देखा तो पता लगा कि ये कॉल उसके कमांडिंग ऑफिसर अनूप ने किया था विक्रांत हमें अभी अभी इमरजेंसी ऑर्डर मिला है जैसे जैसे कमांडिंग ऑफिसर अनूप विक्रांत को ये सब बताते जा रहे थे उनकी आवाज में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी विक्रांत तुम्हें तो और तुम्हारी टीम को कल सुबह आठ बजे के पहले यहाँ रिपोर्ट करना है कैसे भी करके तुम कल पहुँच जाओ और हाँ सबको साथ में लेकर आना ये सुनकर तुरंत ही विक्रांत को अपने कोडवर्ट का ख्याल आ गया क्या हुआ क्या है मैंने तो आपको बताया था न की अभी मैं केस के फिनिशिंग स्टेज पर हूँ यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है और अभी यहाँ पर एक और केस है जिस पर काम करना है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ ठीक है बट यहाँ आना बहुत जरूरी है अनुप ने जवाब दिया कल सुबह यहाँ हेड क्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है फीमेल वाले केस के फाइनल रिपोर्ट के लिए से पिछले दस सालों में इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं रखा गया था टॉप न्यूज चैनल से लेकर सेंट्रल सीआईडी से आई डी के डायरेक्टर तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे सो तुम्हारा यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है आखिर तुम्हे ही तो सारी रिपोर्ट देनी है हेडलेस फीमेल मर्डर केस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है क्या इसमें आना आपका मतलब क्या है विक्रांत ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा वो लोग दो दिन तक रुक नहीं सकते क्या क्या अरे तुम क्या कर रहे हो ने चकित होते से तभी उसके हाथ से एक औरत ने फोन छीनते हुए विक्रांत से कहा विक्रांत मैं डिविजन चीफ बोल रही हूँ तुम फटाफट अपना सामान समेटो और कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाओ किसी भी हालत में कल सुबह तक अपनी टीम के साथ तुम्हें यहाँ पहुँचना है इसके बाद उसने कहा और एक और चीज़ तुम टीम लीडर हो सो तुम्हें यहाँ पर स्पीच भी देना होगा खास तौर पर हेडलेस फीमेल केस के बारे में तो तुम अपनी टीम से कहकर एक अच्छी सी स्पीच भी लिखवा लो और मुझे जल्दी से भेजो डिवीजन चीफ मैडम की आवाज़ सुनकर विक्रांत को समझ में आ गया था कि उसका कल हेड क्वार्टर पहुँचना कितना ज़रूरी है इसके बाद उन्होंने कहा विक्रांत पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि तुमने लाइट हाउस मर्डर केस सॉल्व कर लिया मुझे अभी अनूप ने बताया लेकिन अब जो काम भी बचा हुआ है वो वहाँ के लोकल पुलिस हैंडल कर लेगी तुम फटाफट इधर आ जाओ डिविजन चीफ मैडम ने विक्रांत को ऑर्डर देते हुए कहा देखो कल भी यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। टीवी और मीडिया के काफी नामी लोग रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स और यहाँ तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है क्यूँकी केस तुमने सोल्व किया है सो सबकी नजर तुम्हारे ऊपर ही टिकी रहेगी समझ लो तुम कल स्टार बनने वाले हो हर जगह सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे होंगे वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे प्रमोशन से क्या है प्रमोशन होगा कि नहीं विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा विक्रांत की लैंड्रोवर फुल स्पीड पर चलती जा रही थी इस वक्त आसमान में थोड़े बहुत बादल भी दिखाई दे रहे थे जिसे देखकर कहा जा सकता था कि आने वाले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है हालांकि बारिश यहाँ पर पिछले कई दिनों से छुटपुट होती रही है जिसका प्रमाण हाईवे के किनारे मौजूद कच्ची सड़क पर इकट्ठा हुए पानी साफ दे रहे थे वहीं हाईवे के किनारे लगे हरे भरे पेड़ इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे इस वक्त विक्रांत ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था जबकि उसके बगल पैसेंजर सीट पर हर्ष बैठा हुआ था वहीं पिछली सीट पर अनुष्का और हर्षित बैठे हुए थे तुम कितना बकवास करते हो शांत होकर थोड़ी देर आराम कर लो दोपहर से ड्राइविंग तुम्हें ही करनी है विक्रांत ने हर्ष को चुप कराते हुए कहा पता है मेरे पास काम ही क्या है इस पूरे केस में मैंने सिर्फ गाड़ी ही तो दौड़ाई है और आपके इस शेरलॉक होम्स को संभाला हर्ष ने मुंह बनाते हुए कहाक होम्स को हर्ष की बात समझ में आ गई थी ऐसे में उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे बैठे ही हर्ष को देखकर भौंकना शुरू कर दिया ये हेडक्वार्टर वालों को भी क्या कहें अनुष्का ने कंप्लेंट करते हुए कहा आज सुबह रिपोर्ट मिली है बासू की कंडीशन अब ठीक हो रही है हम लोग अगर उधर होते तो उसे अच्छे से इंटेरोगेट करते और हम लोग उससे सब कुछ उगुलवा भी लेते अब तो वो त्रिवेंद्रम पुलिस हेडकॉर्टर वाले ऑफिसर आकर उसे इंटरोगेट करेंगे उन लोगों को तो केस के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है वो भला क्या इंटरोगेट करेंगे मुझे नहीं लगता कि वो लोग बासू से कुछ जान पाएंगे हर्षित ने भी फिर परेशान होते हुए पूछा ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पहले से नहीं बता सकते थे क्या मुझे अभी इधर इतना काम करना था लेकिन सब बर्बाद कर दिया हेडक्वाटर वालों ने अभी तो केस की रिपोर्ट भी बनानी थी हर्षित की बात सुनने के बाद विक्रांत ने कहा रिपोर्ट अरे रिपोर्ट तो तुम्हें पता ही है कैसे बनानी है देखो जो केस है वो तो एक्सप्लेन कर ही दोगे लेकिन हाँ उसके साथ थोड़ा मेरे बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना मतलब वही कि मैंने कितनी मेहनत करके इस केस को सॉल्व किया है कैसे मैं रात रात भर जग कर इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता था और कैसे बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में भी मैंने सच्चाई का पता लगाया समझ रहे हो ना हर्षित विक्रांत के मुंह से यूं सिर्फ खुद की तारीफ सुनकर हर्षित बिल्कुल चकित रह गया उसके साथ ही अनुष्का और हर्ष को भी विक्रांत की इस हरकत पर शर्म आने लगी थी लेकिन फिर भी उन लोगों ने विक्रांत के आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की अच्छा हाँ हम लोग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे ना? विक्रांत ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा वो कॉन्फ्रेंस के बारे में अनूप ने मुझे पहले बताया था लेकिन उस टाइम में केस में इतना उलझा हुआ था कि ये मेरे दिमाग से उतर गया मैं तुम लोगों को बताना भूल गया मैंने उस टाइम इतना सीरियसली लिया भी नहीं था मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है